भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनषद शांक्या अद्याचार ब्राह्मान्यत विज्ञान व्यतिरेक वादी प्रतिवादी वाद दोषाभ्याम न प्रतिद्वादोषाभ्यापग्मा हिहात्मे वादी प्रतिवादी प्रतिवादीवादस्तोषो वाभ्योपगम्य निरा ना विज्ञानं निराकर्तव्यम अभ्युपगम्यते स्वयं वा आत्मा कस्य तथा न सति सतीसव्यवहार लोप प्रसंगः इसके सिवा दूसरी बात यह है कि वादी प्रतिवादी के बाद और दोष ये विज्ञान से ही स्वीकार किए जाते हैं वादी और प्रतिवादी के वाद अथवा दोष मात्र ही नहीं स्वीकार किए जाते क्योंकि प्रतिवादी आदि के लिए इनका निराकरण करना आवश्यक होता है किंतु किसी के भी लिए अपना विज्ञान अथवा स्वयं आत्मा ही निराकरण के योग्य नहीं होता यदि ऐसा हो तब तो सब प्रकार के सम्यक व्यवहार के लोक का ही प्रसंग उपस्थित हो जाए व्यतिरिक्त नवाद्यादय स्वात्मन गृह्यभ्युपगम व्यतिरिक्तग्रह्यापगम्यस्मा व्यतिरिक्त व्यतिरिक्तग्रह वस्तु जागृत विषयत्वात् जाग्रत वस्तु प्रतिवाद्यादि वदिति प्रतिवाद्यादिवद्यंतरविज्ञातवचे वद तस्मा विज्ञानवादिपी न शक्य विज्ञान व्यतिरिक्त ज्योतिरतर निराकर्तुम् प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार भी नहीं है वे अपने से भिन्नवादी आदि के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं ऐसी मान्यता है अतः उन्हीं के समान सब वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ही ग्राह है क्योंकि वे जागृत के विषय हैं, जागृत काल की वस्तु प्रतिवादी आदि के समान इस प्रकार यह प्रतिज्ञा और हेतु सहित हे दृष्टान्त सुलभ है इसके सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे विज्ञान के समान भी वे वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ग्रहण करने योग्य है जिस प्रकार व्यवहार में राम की संतान से श्याम की संतान का तथा असर्वज्ञों के ज्ञान से सर्वज्ञ के ज्ञान का अनुमान होता है उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उनके विज्ञान के भेद से विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्म के भेद का भी अनुमान किया जा सकता है अतः विज्ञानवादियों का मत ठीक नहीं है अतः विज्ञानवादी भी विज्ञान से पृथक अन्य ज्योति का निराकर करने में समर्थ नहीं है स्वप्ने विज्ञान का भावाद व्यतिरेकाभा चेन्न अभाव भाव भवतेव स्वतंत्रोपत्तेत घटादे स्वने घटादूत अभ्युपगम गम गदभ्युपगम्य त्यतिरेक घटाद भाव उच्यते विज्ञान विषय घटादी यदि स्यात् उभयथापि घटादी विज्ञान सेभूत अभ्युपगमति ग न तो तंवर्त शते तक शून्यता प्रत्युक्ता प्रत्यागात्मनोहमी मीमसक प्रयु प्रत्युक यदि कहो कि स्वप्नों में तो विज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु का अभाव है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अभाव से भी भाव का भिन्न वस्तु होना तो सिद्ध होता ही है स्वप्न में घटादि विज्ञान की भाव स्वरूपता तो आप भी स्वीकार करते ही हैं वैसा मानकर ही उससे भिन्न घटादी का अभाव बतलाया जाता है उस विज्ञान का विषय घटादि अभाव हो अथवा भाव दोनों ही प्रकार घटादी विज्ञान की भावरूपता तो मान ही ली गई उसका तो निराकरण किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसकी निवृत्ति करने वाली कोई युक्ति नहीं है इससे सबकी शून्यता का निराकरण हो गया तथा तो आत्मा अहम इस प्रकार प्रत्यत्मा द्वारा ग्राही है ऐसा मीमांसकों के पक्ष का भी खंडन हो गया क्योंकि एक ही आत्मा का ग्राह्य और ग्राहक उभय रूप होना संभव नहीं है युक्त सालोको न्याान्य घटो जायत इति क्षणातरे स घट एवाज घट्यज्ञात सादृश्यात्ज्ञान कृत्थित के सनखादी तत्रापि चैन सिद्धत्वात् क्षणिक ऐसा जो कहा कि प्रकाश सहित दूसरा दूसरा घट उत्पन्न होता रहता है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे क्षण में भी यह वही घट है ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है यदि कहो कि काट देने पर पुनः बढ़े हुए केश और नखाद के समान उन घटों में समानता होने के कारण ऐसी होती है है तो ऐसी बात भी भी नहीं है। क्योंकि वहां भी उनकी क्षणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती इसके सिवा उन केश और नखादि की एक ही जाति होने के कारण भी ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कृत्यसु पुनरुत्थित चा, केस केस जाते आत, केस भ्रांत नहि के केशनखादीसु केशनखा के केशनख प्रत्ययन भ्रतव दृश्यमन लूनोत्थित केशनखादीसु व्यक्ति सवेति प्रत्यय तुल्य परिमाणेसु तत्कालीन युक्तुल्या इमें केश नखाद्या प्रत्यय न तो तेवेति घटादीसु पुनर्भवती सएति प्रत्यय तस्मा सम दृष्टान काटे हुए और पुनः बढ़े हुए केश और नखादि की केशत्व और नखत्व रूप से एक ही जाति होने के कारण उससे होने वाली केशत्व और नखत्व की प्रतीति अभ्रांत ही है साक्षात काटे और बढ़े हुए केश एवं नखादी में यह वही है ऐसी प्रतीति व्यक्ति के लिए एक एक नख या केश के लिए नहीं होती किंतु किसी किसी को काल के पश्चात देखे हुए समान परिवार वाले केश नखादी में तो ये केश और नखादी उस समय के केस नखादी के समान है ऐसा प्रत्यय होता है परंतु ये वही है ऐसा नहीं होता किंतु घटादि में तो यह वही है ऐसा प्रत्यय होता है इसलिए यह कट कर बढ़े हुए केस आदि का दृष्टान्त ठीक नहीं है प्रत्यक्षेण ही प्रत्यभिज्ञाय गाय वस्तुनि तदेवेति न चाण्यम अनुमा तुम युक्त प्रत्यक्ष विरोधे लिंगस्याभापत्ते सादृश्य प्रतयानुपत्च ज्ञान एकस्य क्षणकवाद वस्तुदर्शिनो वस्वंतरदर्शन सादृश्य प्रत्यय सैन वस्तुदर्शि एकको वस्वर्शनाय क्षण्तर अवतिषे विज्ञान क्षणकवादस्तुदर्शन ना क्षयोपत् तेद सा दृश्य प्रतयोग तेने दृष्टस्मरण इदमिति वर्तमान प्रत्यय तेने दृष्टि स्मृत् अथ तेनेति तेने वोपक्षीण स्म प्रत्यय इदिचान्य एवं वर्तमान कह प्रत्यय छीये तथा साध्य प्रत्ययनुपत्ति तेनेदम सदस्य अनेक दर्शन एक भाव यदि किसी वस्तु के विषय में प्रत्यक्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि वह वही है तो उसके अन्य होने का अनुमान करना उचित नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध होने पर लिंग का आभासत्व सिद्ध होगा तथा तो ज्ञान क्षणिक है इसलिए सदृशता का भान होना भी संभव नहीं है एक ही वस्तुदर्शी को किसी दूसरी वस्तु के देखने पर सादृश्य प्रत्यय हो सकता है और तुम्हारे सिद्धांतानुसार एक वस्तुदर्शी दूसरी वस्तु को देखने के लिए दूसरे क्षण में रहता नहीं है क्योंकि विज्ञान होने के कारण उसका एक बार वस्तु देखने से ही होना सिद्ध हो जाता है। है, यह उसके समान ऐसा प्रत्यय हुआ करता है उसके यह पहले देखे हुए का स्मरण है और यह इस पद से वर्तमान की प्रतीति होती है यदि तेना इस प्रकार पहले देखे हुए को स्मरण रखकर देखने वाला इदम ऐसे अनुभव पर्यंत वर्तमान क्षण काल तक रहेगा तो क्षणिक बात की हानि होगी और यदि तेन इतने ही से स्मृति ज्ञान छीड़ हो गया और इदम ऐसा दूसरा ही वार्तमानिक ज्ञान छीड़ होता है तो ऐसी अवस्था में सादृश्य ज्ञान होना संभव नहीं है क्योंकि यह उसके समान है इस प्रकार इस और उस अनेक वस्तुओं को देखने वाला कोई एक नहीं है व्यपदेशानुपपत्तिश्च व्यपदेशानुपत्ति दृष्ट्य दर्शन नवपक्षायाद विज्ञान से द्रक्षति व्यपदेशानुपत्ति दृष्टों व्यपदेश क्षणानवस्था अथावतीेत क्षणिवादहाव्यपदेश दृश्य प्रतय्स् तद्यंथस्यूपष व्यपदेश सर्वमन्ध प्रत्यपर परंपरे शास्त्र प्रणयनादि न चेतदिश्य अकताभ्यामतव्यप्रणा सदोषौ तो प्रसिद्ध तरो क्षणवादे श्रनवाद, विज्ञान की क्षणिकता मानने पर व्यवहार की भी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि विज्ञान तो द्रष्टव्य को देखकर ही छीण हो जाता है मैं यह देखता हूँ मैंने इसे देखा ऐसा व्यवहार संभव नहीं है क्योंकि जो देखने वाला है वह ऐसा कहने के क्षण में नहीं रहता यदि माने की रहता है तो क्षणिक की हानि होती है यदि वह कथन न देखने वाले का है और कहो कि उसी को सादृश्य प्रत्यय होता है तो उस अवस्था में वह जन्मांधक रूप विशेष कथन और उसी का सादृश्य ज्ञान होगा तब तो सर्वज्ञ बुद्धि के शास्त्र प्रणयनादि सबके सब अंध परंपरा ही है ऐसा कहने का प्रसंग होगा और यह बात इष्ट नहीं है इस क्षणवाद में बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश ये दो दोस्तों अत्यंत दोस्तोंसिद्ध हैं पूर्वोत्तर सहित एक ही श्रृंखलावत प्रत्यय जायत तेनेदम सदृश न वर्तमानतीतो भिन्न तत्र वर्तमान प्रत्यय एकह एकखलावयस्थनीय अतीतच्चापर तौ प्रत्ययो भिन्न कालौ तदुभय प्रत्यय विषयस्पृक चेतृंखला प्रत्यय तत क्षणदय व्यावाद विज्ञान सेनः क्षणि ममतवताशेषापत्सव्यवहार लोप प्रसंग पूर्वदृष्ट के निर्देश हेतु पूर्वोत्तर प्रत्यय से युक्त श्रृंखला के समान एक ही ज्ञान होता है तथा उसके समान यह है ऐसा भी प्रत्यय होता है यदि यह कहो तो ठीक नहीं क्योंकि वर्तमान और भूत तो भिन्न काल में उनमें श्रृंखला का अवयव रूप एक वर्तमान प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय है वे दोनों प्रत्यय भिन्न कालिक है यदि वह श्रृंखला के समान प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययों के विषयों को स्पर्श करने वाला है तो एक ही विज्ञान के दो क्षणों में व्यापक होने के कारण पुनः क्षणिक बात की हानि होती है तथा मेरा तेरा आदि की उत्पत्ति उपपत्ति होने कारण के कारण संपूर्ण व्यवहार के लोभ का प्रसंग उपस्थित होता है सर्वस्य सर्वस्या चेद्य विज्ञान मात्रत्वे विज्ञान से चाव बोधाव भाष मात्र स्वाभाव्या तद्दस भावे, अनित्य दुख अभ्युपगमान तदर्शनश्च्ये अन दुखशून आत्म्वादनापत्ति निमाव विरुद्ध नेकाशव सेक्षावभासवाभाव्या अन दुखादीना विज्ञा स चती अनभू मानवाद व्यतिरिक्त विषयत्व प्रसंग होने पर तथा विज्ञान को स्वच्छ ज्ञान प्रकाश स्वरूप मानने पर यदि उसके साथी किसी अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जाएगी तो उसमें अनित्यत्व, दुखत्व शून्यत्व और अनात्मत्व आदि अनेकों कल्पनाओं की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी अनार आदि के समान विज्ञान से विरुद्ध अंशों युक्त हो ऐसी बात भी है है। नहीं क्योंकि विज्ञान विज्ञान तो स्वच्छ प्रकाश स्वरूप यदि अनित्य दुखादि को विज्ञान का अंश माना जाए तो अनुभूत होने वाले होने के कारण उन्हें किसी दूसरे का विषय मानने का प्रसंग होगा अथवा अनित्य दुखाध्यात्मिक वज्ञान से तद्विय विशुद्धकनापत्ति संयोगी मलबादी विशुद्धिवती यहादर्शती नभाक ना कस्य वियोग दृष्ट न स्वभा स्वाभाविक प्रकाशन औष्णेन वीगो दृष्ट यदपी पुष्पुणा रक्तवादीना दब्यान योगेन दृश्य से तत्रापि संयोग पूर्वत्मीय पुष्पलादीना गुणातरोत्पत्ति दर्शना विशुद्धि और यदि विज्ञान को अनित्य दुखादि रूप ही माना जाए तो उनकी निवृत्ति द्वारा उसकी विशुद्धि की कल्पना करनी संभव नहीं है क्योंकि विशुद्ध तो लगे हुए मल को दूर करने से ही होती है जैसे कि दर्पणादि की किंतु अपने स्वाभाविक धर्म से किसी का भी वियोग होता नहीं देखा जाता अग्नि का अपने स्वाभाविक प्रकाश अथवा उष्णता से वियोग होता कभी नहीं देखा गया पुष्प के गुण लालिमादि का जो अन्य द्रव्यों के योग से वियोग होता देखा जाता है वहाँ भी उनकी सहयोग पूर्वता का अनुमान किया जाता है क्योंकि बीज की भावना से संस्कार से पुष्प एवं फलादि में अन्य गुणों की उत्पत्ति होती देखी जाती है अतः अनित्य दुख आदि को विज्ञान का स्वरूप मानने पर विज्ञान के विशुद्ध दुखादि रहित होने की कल्पना असंभव होगी विषय विषयया भाष्व चन्मलम परिकल्य विज्ञान से तदप्यन संसर्गापन्न न विद्यम विद्यम से स्या संसर्गः स असति चांद संसर्गे जो धर्मो यस्य दृष्टः जोधर्मो यृष्ट सत्स्वभावर्हति ये रोशनमें सवितुर्वा प्रभा तस्मासर्गेन मनीन तत्शुद्धिच विज्ञान से यम कल्पना अंध परम्परव प्रमाण शून्यवगम्य विज्ञान के विषय और विषय रूप से प्रकाशित होना रूप जिस मल की कल्पना की जाती है वह भी दूसरे का संसर्ग न होने पर संभव नहीं है और जो पदार्थ है ही नहीं उसे किसी विद्यमान वस्तु का संसर्ग हो नहीं सकता विज्ञानवादी के मत में विज्ञान से भिन्न किसी एक अन्य वस्तु की सत्ता है ही नहीं इसलिए विद्यमान वस्तु विज्ञान का किसी भी अविद्यमान पदार्थ से संसर्ग होना सर्वथा संभव है इस प्रकार यदि किसी दूसरे का संसर्ग नहीं है तो जो जिसका धर्म देखा गया है वह उसका स्वभाव होने के कारण उससे वियुक्त नहीं हो सकता जैसे अग्नि की उष्णता और सूर्य की प्रभाव तथा अनित्य वस्तुओं के संसर्ग से विज्ञान की मलिनता और उसके वियोग से विशुद्धि होती है यह कल्पना अंध परंपरा ही है तथा इसका कोई प्रमाण भी नहीं है ऐसा ज्ञात होता है यद्यपि तस्य से निर्वाण पुरुषार्थ कल्पयन्ति, तत्रापि उपपत्ति कंठक विद्धस्य कंठक विद्ध विश विद तो कंठकभेदजनितुखनिवृत्तिल नंटकब्दुखनिवृत्तिल उपये तदविर्वाणे असति फलाश्रे पुरुषार्थ चलाश्रिए पुरुषा कलना व्यथ्व शब्दवाचस्य सत्वस्य आत्मनो विज्ञानस्य से परिकल्पते तस्य पुनः पुरुष से निर्माण पुरुषार्थ इति इसके सिवा उस विज्ञान का निर्माण ही पुरुषार्थ है ऐसी जो वे कल्पना करते हैं उसमें भी कोई उस फल का आश्रय होना संभव नहीं है जो काटे से विधा हुआ है उसी को कंटक वेद यानी दुख की निवृत्तिरूप फल मिल सकता है यदि कंटक विद्य मर जाए तो वह उस दुख निवृत्ति रूप फल का आश्रय नहीं हो सकता इसी प्रकार सब की निवृत्ति हो जाने पर कोई फल का आश्रय न रहने के कारण पुरुषार्थ की कल्पना करना व्यर्थ ही है क्योंकि जिस पुरुष शब्दवाच्य जीव आत्मा अथवा विज्ञान का अर्थ कल्पना किया जाता है उस पुरुष का ही निर्माण हो जाने पर किसके अर्थ को पुरुषार्थ ऐसा कहा जाएगा यनरकाशी विज्ञान व्यति आत्मा तस्य संयोग तर दृष्टस्मरणुख संगभ भीगापन्न अन्योग निम कागनता चशुद्धि शून्यवादी पक्षस्तु सर्व प्रमाण सर्व्रमाण इति तनिराकरणा दरह क्रियतें हाँ जिसके मत में अनेकों अर्थों का साक्षी विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई आत्मा है उसके सिद्धांतानुसार ऐसे हुए का स्मरण दुख के संयोग वियोग आदि दूसरे के संयोग के कारण होने वाली मलिनता और उसके वियोग से होने वाली शुद्धि ये सभी हो सकते हैं किंतु शून्यवादी का पक्ष तो सभी परमाणु से विरुद्ध है अतः उसके निराकरण के लिए और प्रयत्न नहीं किया जाता